नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होते हैं और ख़ास विशेष मुलाकात में किसी मेहमान के साथ हम लोग बातें करते हैं तो और अच्छा हो जाता है तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि आज हमारे इस स्टूडियो में विशेष विशेष मुलाकात कार्यक्रम के खास मेहमान हैं राजू भाई जो नेपाल का काठमांडू से बजाये हुए हैं और एक अच्छे राजयोगा टीचर कह सकते हैं मोटिवेशनल ट्रेनर कह सकते हैं काफ़ी शिविरस कराते हैं और बहुत ही अच्छा जो है पूरे काठमांडू में अलग अलग जगह पर जो ब्रह्मा कुमार के सेंटर हैं वहाँ पर जाते हैं और लोगों को जो है राजयोग के बारे में जानकारी देते हैं तो आज हम लोग उनसे जानकारी लेंगे और उनके कुछ सवाल उनसे करेंगे कुछ जवाब उनसे पाएंगे तो आप सभी की तरफ से राजू भाई का बहुत बहुत स्वागत है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी रेडियो मधुबन जो लोग सुन रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार जी जी जी राजू भाई बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे सभी श्रोता पहली बार आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएँ अच्छा मैं नेपाल के रहने वाला हूँ तो नेपाल नारायणगढ़ नेपाल से मैं ज्ञान में आया था तो फिर उसके बाद अभी काठमांडू में रहता हूँ तो ज़्यादातर तो नेपाल के पूरे देश में जगह जगह पे जाकर शिविर कराना हो या कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हैप्पी लिविंग के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते रहता है तो वहाँ के काफ़ी आर्मी पुलिस या किसी म्यूनिसपैलिटी में जगह जगह पे जो प्रोग्राम्स होता है रोटरी रोटैक्ट क्लब्स में काफ़ी जो लोग हैं वो वहाँ बुलाते रहते हैं तो कोई ऐसा दिन नहीं कि जो खाली बैठना पड़ता है तो हमेशा चलता ही रहता है चलिए अच्छी बात है बिज़ी रहने से लाइफ जो है ईज़ी हो जाता है और कई लोग बिजी रहने से अनकम्फर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता लेकिन हम लोग तो रिलैक्स ही रहते हैं इसलिए बिज़ी रहते हैं और बिजी रहने से इजी लाइफ हो गया हमारा तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता जो है बड़ी जिज्ञासा से आपको सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे यूथ है हमारे आजकल तो उनके जीवन में जैसे कि कोई लड़का बारहवीं में पढ़ रहा है या दसवीं पूरा कर रहा है तो ऐसे में एक उनके सोच आता है कि मुझे आगे क्या करना है जी जी तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए किस तरह की सोच बना के रखना चाहिए और कैसे वो अपने लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ा सकें तो ऐसी सिचुएशन पर ये तो सभी को आता है ऐसी सिचुएशन पर उनको थोड़ा हड़बड़ी से नहीं थोड़ा अपनी से बड़ों को राय सलाह लेना चाहिए आ, अपनी जो भी जो भी घर वाले आपको बता रहे हैं क्योंकि इसी टाइम है जो ये टर्निंग पीरियड चल रहा है इस ऐसे समय पर कभी कभी दोस्तों के माना उसके पीछे लगने से घर वाले से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है ऐसे सिचुएशन पर कभी कभी तो अपनी घर वालों को अच्छी तरह से उनको समझ लेना चाहिए उनसे राय सलाह लेना चाहिए आपके अगर कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ नया पढ़ने के लिए घर वाले कुछ और बता रहे हैं आपको कि इस विषय में पढ़ना है और वो आपका अपना डिसीजन होगा तो आ, अगर आपका और घर वालों के बीच में जो कभी कभी मैचिंग नहीं होता है तो ऐसे समय पर घर वालों को आपको बताना चाहिए कि आपका आप क्या करना चाहते हो उससे आप कहाँ तक पहुंच सकते हो तो ये आप खुल के अगर आप अपनी परिवार वालों को बताएंगे और उनसे राय लेकर अगर आप बढ़ेंगे तो बाद में कभी भी प्रेशर नहीं होगा क्योंकि बड़ों से सीख ही बड़ो से हो सकता है कि आपके घर वालों को पता भी ना हो कि आप जिस विषय पर आप जा रहे हो तो ऐसे समय पर उनको आप जो जानते हो वो उनको बताना चाहिए तो बता के फिर आगे बढ़ना चाहिए अगर हो सके तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मेडिटेशन अगर आप करने का आदर डालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा अच्छा अच्छा दो बातें आपने बताई आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ये बात गहराई से समझनी चाहिए कि जब भी आप अगर यूथ हैं टेंथ और ट्वेल्थ में है और आपको एक लेना है तो ऐसे में आपको एक तो माता पिता जो हमारे घर में बड़े हैं उनके साथ आपको रैपो बनाना पड़ेगा उनके साथ अपनी बात रखने की एक क्षमता आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा कई बार होता है कि बच्चे अपने माता पिता से खुलते नहीं हैं तो मुश्किल आती है। ये आपने बताया और इसके साथ में आपने ये बताया कि थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप अच्छे विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और मेडिटेशन से आपका मन शांत रहता है आप डिसीशन अच्छी तरह से ले सकते हैं जी, जी। राजू भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारी श्रोताओं को भी ये बातें सही लग रही हैं और कई बार हम लोग बड़े बुजुर्गों को जो है अपनी बात नहीं बताते आज के समय में और आज के समय में हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहे हैं और सोचते हैं कि मेरे पास काफ़ी एम्पल इन्फॉर्मेशन है जी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा हो आपके पास लेकिन वो कहीं ना कहीं आ, मुश्किल में डाल देता है आपको। जी जी। आप कहीं ना कहीं जो बुनियादी जो हमारे जीवन की जो ढांचा है उससे अलग होते हैं तो ऐसे में जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी आप जानते हैं मोबाइल के एडिक्शंस ज़्यादा है और कई बार जो है ग्रुप में भी हम लोग व्हाट्सएप हैं या सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें हम लोग सोचते हैं कि कई मुहिम हम लोग कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं और टाइम हमारा बहुत वेस्ट होता है जी तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे हमारे युवाओं को बस नहीं अभी का जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे यूज करना चाहिए जी, लेकिन जी। उसमें टू मच नहीं होना चाहिए क्योंकि टू अच्छा, मच नहीं होना चाहिए नहीं होना हुँ, चाहिए हुँ। वो उससे बहुत ज़्यादा फायदा भी है लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं उसके अंदर हुँ। नहीं हुँ, हुँ, हुँ। तो सोशल मीडिया के अंदर हम लोग क्या चीज़ को हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पता भी नहीं चलता है कि कितना समय चलता है आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि उसको कितना समय देखना है और किस सप्ताह में कितना दिन देखना चाहिए अगर रोज़ देखना है तो कितना समय के लिए बाकी के समय में पढ़ाई भी, भी करना चाहिए क्योंकि आजकल ज़्यादा सर सोशल मीडिया के अंदर घुसने से क्या हो जाता है कि घर वालों को क्या हो रहा है वो पता भी नहीं चलता है जिस माँ ने जिस पिताजी ने हमारे लिए हमें चलना सिखाया हो बोलना सिखाया हो जिसके लिए हमें आ, अगर हम लोग कभी बीमार होते थे तो वो लोग हमारे लिए कितना वो मना दिन भर काम करने के बाद भी रात रात भर जाग जाग कर हमारे लिए वो सपने देखते हैं नहीं, नहीं। और अपने लिए न बचा के हमारे लिए वो करते हैं तो ऐसे समय पर बच्चे क्या करते हैं कि बुजुर्गों को भूल जाते हैं और कभी कभी तो गुस्से में ये भी बोल देते हैं कि अपने माँ पिता जी को अगर हमको ये चाहिए ये चाहिए डिमांड करना शुरू करते अगर तो अगर डिमांड पूरा नहीं होता ये भी बोल देते है कि पैदा क्यों किया हुँ, हुँ, तो यहाँ तक भी बोल देते हैं तो ऐसे समय पर हमें उनका दिल दुखाना नहीं चाहिए जितना उन्होंने हमारे लिए किया है तो उन लोगों के लिए भी उन अपने माँ पिताजी के लिए भी और उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए उनका सपना पूरा करने के लिए हमारा अपना जो पढ़ाई है हुँ, हुँ, उसे भी पूरा करना चाहिए करना है मीडिया में सोशल मीडिया के अंदर जाना है व्हाट्सएप चलाना है फेसबुक देखना है या यूट्यूब चलाना है चलाना है लेकिन वहां से अच्छी चीजें उठाना है हुँ, हुँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ उसमें हम लोग चला जाते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि कितना समय चला गया हुँ, हुँ, तो ऐसी समय पर एक टाइम टेबल बना के शेड्यूल बना के करना चाहिए रंजू में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी अगर यूथ सुन रहे हैं ख़ास करके आजकल के जो टेक्नोलॉजी को अपना एक मोटिव बना के उसको यूज़ करते हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं अच्छी भी हैं लेकिन उसके साथ में आपको अटेंशन की ज़रूरत है अवेयरनेस की ज़रूरत है आप क्या देख रहे हो क्या कर रहे हो एक बार ज़रूर किसी भी चीज़ को ओपन करने से पहले आप ये सोचिए कि ये मेरे लिए क्या काम का है अगर आपको बेनिफिशियल है तो उसको जरूर टाइम दे और आपका काम का नहीं है तो उसे थोड़ा सा दूर हो जाइए या उसे ओपन ना करें ऐसा मैं कहना चाहूँगा बस इसमें वही बात आ जाती है कि फिर आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे इन चीज़ों में क्योंकि आपके सराउंडिंग में वो सारी चीज़ें हैं जी जी तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है कि हम इसको कैसे करें जी लेकिन एक्चुअल ऐसा लगता है कि जब लोग हम लोग उसमें चलते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग हम लोग उसमें चले जाते हैं कि ज्यादा दोस्त बन जाता है नए नए दोस्त बन जाता है और पुराने दोस्त में भी हम लोग ज्यादातर बातें करते हाय क्या हुआ खाना खा लिया कौन सा सब्जी बनाया था वगैरह वगैरह इसमें ज्यादा चले जाते हैं तो हमको ऐसे समय को बचाना है जी जी जी और उस समय में हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी वहाँ से हम सीख सकते हैं आगे जीवन में बढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज भी उसके अंदर है लेकिन जो अगर 18 साल से कम उम्र का है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा रहेगा क्योंकि उससे जो हानिकारक वेब्स निकलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो हमारे बॉडी को बहुत काफी नुकसान भी पहुंचाता है तो वीडियो गेम खेलना ये वो करना ये जितनी भी चीज ये जितना कम हो सके वो उतना अच्छा होता है बड़ों के लिए भी कम हो तो और अच्छा होता है राजू में बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। आशा करता हूँ हमारी यूथ अगर सुन रहे तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को एक बार फिर से टाइम दे और मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी से ये चीज़ें खत्म हो जाएगी नहीं इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और जैसे शुरू में ही राजू भाई ने बताया थोड़ा मेडिटेशन मेडिटेशन में यही होता है कि आप पहले अपने आप को जानने के लिए अपने आप को समझने के लिए टाइम दें क्योंकि हम लोग बार बार मोबाइल पर जुड़ जाते हैं जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने के बाद आप अपने से नहीं होते हो आप अपने से कनेक्शन नहीं रखते हों आप दूसरों से कनेक्ट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि आप अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे तो ज़रूरी है कि आप अपने लिए टाइम दें। और सोचिए कि मुझे क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना अपने आप पे हमेशा फ़ोकस रखिए जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो चीज़ें जो है आपके अनुकूल और अच्छा हो जाएगा क्वालिटी वाली चीज़ें आप कर पाएंगे अब जैसे आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होते हैं तो क्वालिटी नहीं रहती क्वांटिटी बढ़ती है तो इसी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बाद में हमको फिर पछतावा होता है अगर हमें लास्ट में पछतावा नहीं करना है तो राजू भाई की तरह आप जो है इंट्रोवर्ट हो जाइए थोड़ा सा मेडिटेशन के टूल्स अपने लिए यूज़ कीजिए और और अपने लिए टाइम दे तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छी बातें राजू भाई से होगी लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते एक बात प्यारा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल भजन मनन फिर करना पहले दिल से मैल निकाल भजन मनन फिर करना पहले दिल से मैल निकाल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 तक तेरे मन में रहेगा हो जब तक तेरे मन में रहेगा मोहमाया का जाल भजन मनन फिर करना पहले दिल से महल निकाल भजन मनन तूने धोई तन को करता साफ एक दिन मिट्टी मिल जाएगी ओ, एक दिन मिट्टी मिल जाएगी ये तेरी सुंदर खाल भजन मनन फिर करना पहले दिल से मैल निकाल नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में विशेष मुलाकात में और आज के हमारे खास मेहमान हैं राजू भाई जिनसे बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूं आप सभी को भी बड़ा ही सूदिंग लग रहे होंगे क्योंकि उनकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किस तरह से चीज़ों को जो है सही ढंग से बताने की कोशिश की है और मैं आप चाहूँगा कि हमारे जो सोसाइटीज़ की बात आती है या सामुदाय की बात आती हैं जो सामुदाय में भी काफ़ी जो है डिफ्रेंशन है तो वहाँ पर भी हमें बड़ी मुश्किलें होती हैं कभी कभी हम लोग चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उसमें हम लोग मैच नहीं कर पाते हैं जी। तो ऐसे में हमें क्या कैसे उसको टैकल कर सकते हैं किस तरह की बातें हो सकती हैं जैसे आप नेपाल की बात करें नेपाल में भी सुना है कि बहुत सारे आ, पहले राजाशाही होती थी वहाँ पर और अभी फिर से वो आ, वो नहीं रहा प्रजा सत्ता आ गई वहाँ पर भी पॉलिटिशियन शुरू हो गए तो देश छोटा है लेकिन नेताएँ बहुत ज़्यादा है ऐसा सुना है हमने हाँ, तो, तो मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आज करंट सिनारे में हम लोग देख रहे हैं तो इसको इसको देख के आपको क्या लगता है वॉट यू थिंक अबाउट देट अच्छा मुझे ये लगता है कि जैसे अभी विज्ञान एक तरह से प्रगति कर रहा है लोगों के पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रहा है तो काफ़ी जो चीज़ें हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे यूज़ करने में बहुत अच्छी चीज़ है यूज करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे सामने आ रहा है तो उसे हमें यूज़ करना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हो तो ऐसे में हमें दुखी नहीं रहना चाहिए कि पैसा आ जाए तो ये करेंगे पैसा आ जाएगा ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे जब तक पैसा नहीं आता है तब तक हम लोग दुखी रहते हैं जब पैसा आया खरीद लिया वो सामान हमारे लिए सिर्फ बाहरी चीज़ बाहरी चीज हम लोग प्रयोग करते तो हमको इजीनेस आ जाता है हमारा बुद्धि और हमारा जो मन है जो हमारा इजीनेस में हम चला चला जाते हैं तो वो सहेज हो सहज मिल जाए तो अच्छा है अगर ना भी मिलो तो भी हमारे अंदर की जो मन है सोच है उसे ठीक रखना चाहिए और ये मैं बताना चाहता हूँ कि आ, बाहर और अंदर जो होता है ना जैसे इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड की बातें करते तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो होता है कि पैसा है मान सम्मान है प्रतिष्ठा है और फिर ये घर है कार है ये सब चीज़ें हैं तो एक होता है इंटरनल वर्ल्ड तो इंटरनल वर्ल्ड में जो होता है हमारी मन है हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं। तो हमारी जितनी भी चीजें है वो हमारे मन के अंदर है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, तो बाहर से मिले या ना मिले लेकिन अंदर से हमें ठीक रहना चाहिए जैसे यहाल के अंदर जब हम आए थे तो यहाँ पर एक ए है आउटसाइड टेम्परेचर कितना भी अगर हॉट हो तो अगर ए अंदर है तो ठंड रहता है और आउटसाइड टेम्परेचर जितना भी ठंड क्यों ना हो लेकिन अंदर ए है तो माना आराम से हम रह सकते हैं आराम से इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे मन जो है मन को एक बैलेंस में रखना चाहिए तो इसके लिए मैं फिर से ये कहूँगा कि एक मेडिटेशन करना चाहिए खास करके राज्यों मेडिटेशन अगर आप करेंगे हुँ, हुँ. तो ज़रूर इससे क्या होगा कि हमारी मन की अवस्था हम ठीक रख पाएंगे हुँ, हुँ. जैसे होता है बाहर का जो टेम्परेचर अभी ठंडा है अभी ज़्यादा ठंडा बढ़ रहा है तो ठंडा को हम कम नहीं कर सकते लेकिन गर्म कपड़े पहन के हम अपने को आपको बचा सकते हैं ऐसे बरसात हो रहा है पानी पड़ रहा है तो ऊपर से बरसात हो रहा है तो उसको हम रोक नहीं पाते नहीं। लेकिन एक छतरी लेकर हम उसे बचा सकते हैं इसी तरीके से काफ़ी जो जीवन की जो समस्याएँ जो आता है तो ऐसे समय पर अगर हम हमारी मन की अवस्था अगर हम ठीक रख पाएंगे हुँ, हुँ, तो बाहर की कोई भी चीजें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हुँ, हुँ, तो इस तरह से हम अपने आप को आगे जीवन में बढ़ा सकता है खुशी खुशी से जीवन जी सकते हैं मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि कोई भी आवरण हो किसी भी तरह का सिचुएशन बाहरी हो लेकिन आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा थोड़ा सा आप अपने आप पर ध्यान देंगे तो वो चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स आपने दिया बाहर अगर बहुत सर्दी है अंदर आप अगर हीटर लगा लेते हैं तो आप कम्फ़र्ट रहते हैं और बाहर अगर बहुत गर्मी है अंदर ए चालू कर लेते हैं तो भी कम्फ़र्ट हो जाता है बारिश बहुत है तो कैसे जाएंगे कैसे काम करेंगे तो छतरी लेके हम जो जाते ही है जी। <laughs> बार बहुत गर्मी है एक नंगे पाव जाएंगे तो मुश्किल होगा लेकिन चप्पल पहन के तो आप जा ही सकते हैं अपना काम कर ही सकते हैं व्यक्ति के लिए कोई भी परिस्थितियां रुकावट नहीं बनती हैं बस आपको अपने मन से रुकावटें आ जाती हैं आप अपने मन को ठीक करें बहुत ही अच्छा राजू भाई ने बताया कि मन में अगर आपके अंदर विचार है और विचार क्षमता को विचार क्षमता को और उसके साथ में कुछ पॉजिटिव एसर्ट आपके पास हो कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास हो क्योंकि आपके विचारों को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ आपके पास होनी चाहिए आ, किसी भी तरह के अच्छे विचार आपके साथ होने चाहिए आ, कोई भी एक किताब या किसी व्यक्ति के अच्छे विचार विचारधारा आप अगर सुनते हैं समझते हैं तो वो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं ऐसे समय में तो अच्छे विचारों के साथ हमेशा रहना चाहिए इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मनुष्य का सबसे अच्छा उसका जो मित्र है वो उसके अपने विचार है और विचारों में आप अब डिपेंड करता है कि किस तरह के विचारों को लेके आप काम कर रहे हैं अच्छे विचार ले आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छा फील होगा बुरे विचार लेकर अगर आप काम करेंगे तो बुरा फील होगा तो इसीलिए ज़रूरत है कि हमें अपने विचारों के अटेंशन विचारों पर भी अटेंशन देना तो आइए राजू भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अलग अलग मेडिटेशन बहुत सारे हैं जी और जो आप ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग का जो मेडिटेशन टूल है जी क्या डिफरेंस है क्या अलग करता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी तरीके होते हैं जी जैसे एक होता है किसी दीवार में एक पॉइंट करके या कुछ चीज़ वहाँ पर रख के वहाँ पर मन को एकाग्र करना ही ही। उससे करने से क्या होता है कि उससे हम लोग ज्यादातर हम टिक नहीं पाते तो काफी लोग जो होता है त्राटक भी करते जैसे को आ, दिया को, मौम्बति को मौम्बति दिया या मोमबत्ती लगा के उसमें माइंड फोकस करते हुँ, हुँ, तो उससे क्या होता है कि वहां पे माइंड कंसंट्रेट करने से थोड़ी देर के लिए तो हम लोग कर पाते लेकिन ज्यादातर टिक नहीं पाते तो फिर हम लोग छोड़ देते या कोई सूर्य त्राटक भी करते हैं तो जैसे विपसना में जाएंगे तो वहाँ पे मेडिटेशन चलता है तो वहाँ पे क्या करते है कि पद्मासन में बैठना है, है फिर नाक के उसमें देखना है, देखना है तो वहाँ पे जैसे किस तरह से अंदर श्वास जा रहा है किस तरह से बाहर निकल रहा है तो काफी दिनों से ये करने से भी काफी लाभ होता है काफी लोगों के मन के अंदर चेंज आ गया है आ, आ, आ, आ चुका है मैं आया हुआ है तो इससे फायदा तो है लेकिन राजयोग में क्या है कि किसी स्थूल चीज़ों को याद करने से अच्छा है कि इसमें क्या है कि हम लोग डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हैं हु. तो परमात्मा के याद करने से क्या होता है कि जो उनकी जो शक्ति है तो वो शक्ति हमारे अंदर भी आने शुरू हो जाता है नहीं, नहीं, नहीं। तो ये फर्क हो जाता है जैसे जैसे किसी बुजुर्ग को हम लोग रास्ते पे रोड में देखते हैं तो हम लोग कहते कि बाबूजी या कोई बुजुर्ग को, माता को देखते हैं तो माताजी लेकिन घर के माँ में जो फीलिंग्स होती है तो बाहर वालों बाहर वाले से उतना नहीं होता है जैसे घर के पिताजी अगर कुछ हो जाए उसको तो उसकी उनके लिए हम लाखों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन बाहर वाले के लिए हम लोग तैयार नहीं होते नहीं। क्योंकि अपनापन में जो फीलिंग होता है वो फीलिंग्स दूसरे चीजों में नहीं होता है इसी तरीके से अगर हम लोग भगवान को तो कोई ना कोई ना रूप में तो लोग मानते ही रहते हैं लेकिन भगवान कहे या परमात्मा कहे गढ़ कहे प्रभु कहे अल्लाह खुदा कहे तो उनको हम अगर अपना पिता समझ जब हम दिल से याद करते तो वो जो फीलिंग्स होता है ना एक तो माइंड तो कंसेंट्रेट तो होता ही है तो उसके साथ साथ जो उनकी जो फीलिंग्स जो हमारे अंदर आता है, तो ये बहुत कमाल का काम करता है ये हमारी पूरा मन को परिवर्तन कर देता है जी। अंदर से एक शक्ति एक ऊर्जा हमारे अंदर आ, आ जाता है यह महसूस हो जाता है तो काफी डिफरेंट हो जाता है राजू के मेडिटेशन में और बाकी के जो भी मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो इसमें ये अंतर रह जाता है Uh, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि सरह से दूसरे मेडिटेशन और राजयोगा मेडिटेशन में क्या अंतर है ये आपने बताया और चीज़ें वही हैं कि, कि किसी एक अच्छे सोर्स को याद करना है या आपके मन को एकाग्र करना है तो मन को एकाग्र करने के लिए आपने शुरू में बताया कि जैसे त्राटक है बहुत सारे उपासना में अगर जो ब्रीथिंग जो है हमारे श्वासों के ऊपर ध्यान देना ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ आपने बिल्कुल अलग चीज़ बताया राजयोगा में कि आप जो है किसी से कनेक्ट हो जा रहे हैं जी तो ये एक अलग चीज़ है जहाँ पर हम लोग अपने सुप्रीम से कनेक्ट हो जाते हैं जनि परमात्मा कह सकते हैं ईश्वर अल्लाह गॉड जिसको भी मानते हैं आप उसके साथ एकाग्र होने की या उसके साथ कनेक्ट होने की बात आ जाती है और उससे जो है आपको एनर्जी रिसीव होता है जिससे आपको बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा फील होता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी इस बात का जो गहराई से जो थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ है वो आपको पता चल गया होगा कि बाकी सब मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी का जो राजोगा मेडिटेशन है उसमें क्या फ़र्क है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि राजू भाई आप जैसे कि काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं और काफ़ी लोगों से जुड़ना होता है और भारत और नेपाल जी दो जगह आपका मुझे लगता है कि साल में दो तीन बार आना होता ही होगा जी जी। <laughs> तो राजस्थान में जैसे कि आपने कुछ देखा है या नहीं देखा है यहाँ की चीज़ों को देखा हाँ, है आउटसाइड में हाँ, टूरिज्म हाँ, वगैरह किया है यहाँ मैं गया हूँ जयपुर उदयपुर थो, तो थोड़ा सा बताइए आपका नेपाल के बारे में मत लेकिन हमारे राजस्थान के बारे में बताइए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी लगती है आपका नहीं <laughs> सबसे पहले तो राजस्थानी जो भी लोग हैं वो बहुत सीधे लोग हैं सीधे सादा लोग हैं यहाँ की सादगी जो है वो अच्छा लगता है माना यहाँ के जितने भी लोगों से मिलना होता है वो अच्छा लगता है काफ़ी जैसे हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ ज़्यादा तो वो इन चीज़ों को देखने में भी यहाँ के राजा महाराजा जैसे हम लोग जयपुर में गए थे तो वो भी अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिला तो यहाँ का मौसम थोड़ा ड्राई है आ, फिर भी यहाँ आने में अच्छा लगता है क्योंकि विशेष करके जो माउंट आबू में जब हम आते हैं तो इसमें वाइब्रेशन जो है यहाँ का जो मन को जो फीलिंग्स जो होता है यहाँ आते ही बहुत बदल, अच्छा जाता लगता है। है। बदल जाता है तो ये अच्छा <laughs> लगता है <laughs> चलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा आप वहाँ से यहाँ पर आए और अपने दिल की बातें हमें बताया है और काठमांडू के बारे में कुछ खास बात बताइए काठमांडू तो तो में घूमने के लिए तो काफी जगह है लेकिन फिर भी पशुपतिनाथ जो है जैसे की तीर्थों में जैसे चार धाम करने के लिए लोग जाते हैं तो एक ऐसा कहावत भी है कि अगर चार धाम अगर आपने काम पूरा कर लिया तो चारधाम पूरा करने के बाद अगर आपने पशुपतिनाथ का दर्शन ना किया हो फिर वो पूरा नहीं होता रह जाता है तो ये भी एक स्पेशलिटी है और एक आ, दो वहाँ पे एक आ, बुद्ध का जो शांति का दूध माना जाता है गौतम बुद्ध को तो उनका बहुत माना एक स्वयंभू एक बौद्ध है बहुत बड़ा वहाँ पे स्तूपा है तो वो भी देखने लायक है बहुत सारा वहाँ से अगर स्वयंभू के अंदर वो ऊपर में जाएंगे तो वहाँ से बहुत नज़ारा काठमंडो का बहुत अच्छा दिखाई देता है अच्छा तो वहाँ का मौसम <Triangle> भी ठीक है ठंडा का मौसम है ठंडा रहता है ज्यादातर तो मौसम बहुत बढ़िया है वहाँ गर्मी में गर्मी भी होता है।, है गर्मी में उतना गर्मी नहीं होता है काठमंडो में नहीं होता है थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन उतना नहीं होता है रहता है, अच्छा है ठंडे में भी बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं अच्छा अच्छा ठीक रहता है है, हाँ मौसम बहुत बढ़िया है हुँ, हुँ। और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी लिसनर्स को एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे बस जितने भी रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं आप सभी के घरों में खुशियाँ आ जाए जैसे हम लोग कभी किसी को हम लोग गाली देते हैं तो वो हम सालों सालों तक उस गाली को याद करते हैं कोई हमें बुरा कह देता तो हम उसमें दिल में रखते हैं नहीं कि हमें भूला नहीं हो उस चीज़ को ख़राब चीज़ को हम अपने दिल के अंदर रखते हैं जिससे हमें अंदर दर्द देना शुरू होता है उसे हमें बार बार डिस्टर्ब हो जाता है इरिटेट हो जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि जो भी अच्छे चीज़ मिलता है आपको तो अच्छा चीज़ लेना शुरू कीजिए जैसे मैं आपको अभी शुभ दे रहा हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ हो तो ये आप महसूस कीजिए ये ये अगर खुशियाँ सचमुच में मेरे जीवन में आ रहा है तो जरूर एक दिन आपके जीवन में खुशियाँ आएगा अगर अभी आपके जीवन में कुछ ऐसा अनहोनी चीज़ हो रहा हो कुछ बुरा हो रहा हो तो बुरी चीज़ों को याद करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है जैसे किसी का कोई शरीर छोड़ दिया हो कोई मर गया घर में अगर या किसी का कुछ व्यापार व्यवसाय में कोई घाटा हो गया हो तो एक वो घाटा जो हो गया ये पहली घाटा है लेकिन दूसरी घाटा ये हो जाता है कि हम उस चीज़ को याद कर करके दुखी हो जाते हैं तो दोबारा हम लोग घाटे में पड़ जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो तो ऐसा महसूस करना चाहिए हर रोज़ जितना हम अच्छा महसूस करेंगे जितना हम अच्छा सोचने चालू करेंगे उससे अच्छा ही मिलने वाला है हुँ, हुँ, नहीं तो बाज़ार में अगर हम लोग कुछ सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो अगर 20 रुपए किलो 10 रुपए किलो का सब्जियां होगा तो एक अगर उसमें कोई खराब है तो उसे हम निकाल देते हैं इसी तरीके से हमारे मन के अंदर भी कोई अगर खराबी हो तो उसे हमें निकालना चाहिए कोई भी चीज़ हो उसे रखना नहीं चाहिए क्योंकि उस चीज़ को हम पकड़ के बैठते हैं तो वही चीज़ हमें दर्द देना चालू करता है वही चीज़ हमें तनाव पैदा करता है स्ट्रेस पैदा करता है तो हमें क्या करना है कि अच्छी चीज़ों को अपनी जीवन में लाना है हमें अच्छी चीज़ों को वेलकम करना है महसूस करना है कि हर रोज़ हमारे साथ अच्छा हो अच्छा होने वाला है और अच्छा होगा भी तो ये आप हमेशा करिए और हम मैं हर जगह पे जाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि हमारी वजह से हम लोग खुश होने चाहते हैं तो हम लोग खुशी होने के लिए दूसरों की खुशी हम छीन लेते हैं तो खुद दुखी हो जाते हैं और सामने वालों को भी दुखी कर देते हैं खुशी तब आती है जीवन में जब हम लोग दूसरों को खुशी देना चालू कर देते हैं हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना आए हमारी वजह से किसी का दिल मना दुखी, दुखी ना।, ना हो जाए तो हम ये करें अगर हो सके तो हम सभी के आंखों से आंसू पहुँच ले हो सके तो सभी को दिल को हम हल्का कर ले हम ऐसा ऐसा बन जाए तो ऐसा हम ऐसा वाला बन जाइए खुशी खुशी खुशी से आपके जीवन में आए शांति हमेशा आपके घर में आपके साथ जहां आप जाएंगे वहां आपकी खुशी और शांति से रहे यही शुभकामना <laughs> मैं देना चाहता हूँ जी जी राजू माई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छी लगी आपकी बातें और लास्ट में जो मैसेज आपने कोट किया कि हमारी वजह से किसी को दुख ना मिले और हमारी उपस्थिति से किसी का दुख जो है हल्का हो जाए दुख कम हो जाए और खुशी बढ़े ऐसा हमको बनना है ये मैसेज आपका था और बहुत ही अच्छी बातें आज के इस एपिसोड में आपने की हमें भी बहुत अच्छा लगा और जब भी आप आएंगे काठमांडू से यहाँ राजस्थान में तो हमारे रेडियो पे आइए और अपनी दिल की बातें हमारे सभी श्रोताओं से ज़रूर शेयर करें जरूर। और थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सारी दुआएँ बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाया और सभी से रूबरू करने का जो मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद जी जी चलिए साथियों आज के ऐसे एपिसोड में विशेष मुलाकात में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो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 मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी बुन गाने लगी महलों में पली बनके जोगन चली महलों में पली बनके जोगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगी लागी लगन मीरा गई मगन वो तो गली गली गली गाली गाली, गाली, गाली हारी गुंद लगी ऐसी, लागी लगन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 रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम तो मनाने लगी गो तो गली गली हरी गुन गाने लगी लगी मीरा हो गई मगन वो तो गली गली गली गली हरी गाने लगी महलों में पली बनके के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगणा ने विष दिया मानो अमृत rana ne vish diya mano amrit piya sa ni rani da baga baga bagare ga sare ni sadani parane to parini ganga ni ganga ni ganga ni ganga ni ganga ni ganga ni baga sare ni ganga ni sare re ni saga sare ni sare ni ganga re mama ga papa maadha ra pani ni daasa राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी गो तो दलित गलित वो तो गली गली हरी गुरी गाने लगी में पली बनके जोगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई